गांधी जी सत्याग्रह सत्याग्रह का आरंभ इस घटना को यदि की जननी कहें तो कोई अतिशयोग नहीं होगी इस घटना के बाद मानव गांधी जी का जीवन ही बदल गया गांधी जी विश्व कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो गए सत्य के उपासक तो वे थे ही अब उन्होंने पूरे धैर्य के साथ अपनी मंजिल की ओर चलना आरम्भ कर दिया और अंतता एक दिन मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी तथा राष्ट्रपिता जैसे नामों से सम्मानित हुए यह सफर कठिनाइयों से भरा था परंतु गांधीजी के शब्दकोश में पलायन नामक शब्द के लिए कोई जगह नहीं थी इसी सफर के दौरान जब गांधीजी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो उन्हें एक बड़ा कटु अनुभव हुआ गांधी टर्बन से प्रिटोरिया जा रहे थे उनके पास पहले दर्जे का टिकट था रात को जब वे मेरिथ्स पहुंचे तो गांधी जी के डिब्बे में कोरा अवसर आया और उन्हें आखिरी डिब्बे में चले जाने का आदेश दिया गांधी जी के लाख बार कहने पर कि उनके पास पहले दर्जे का टिकट है किसी ने उनकी बात नहीं सुनी और उन्हें धक्के देकर नीचे उतार दिया रेल चली गई और गांधी जी वेटिंग रूम में बैठे रहे कड़ाके की ठंड में गांधी जी बिना ओवर के बैठे थे क्यूँकी ओवर सामान में था वो कहाँ था उन्हें पता नहीं था ऐसी स्थिति में नींद कैसे आ सकती थी मन में अनेक विचार उत्पन्न होने लगे गांधीजी के अंतर्मन से एक आवाज आई क्या तुम इस अपमान को सहलोगे तुम्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं चाहिए दूसरी आवाज ने कहा क्या सोच रहे हो बैरिस्टर गांधी अपना कार्य समाप्त करके अपने देश वापस लौट जाओ दोनों आवाजें एक दूसरे को काटने लगी लेकिन गांधीजी परेशान नहीं हुए गांधी सत्य के उपासक थे इसलिए वो अन्याय कैसे सहन कर सकते थे उन्होंने निश्चय किया हाथ में लिया हुआ कार्य समाप्त किए बिना यहां से भागना तो कायरता होगी यदि व्यक्तिगत अपमान सहन करके मुझे और मार खानी पड़े तो मुझे मार खाकर भी प्रिटोरिया पहुंचना चाहिए ऐसा विचार कर गांधीजी प्रिटोरिया के लिए चल पड़े यहीं से उनके सत्याग्रह की शुरुआत हुई गांधीजी गांधी जी के प्रस्तुति